भगवान कबीर साहब के पद हैं जगसू प्रीत न कीजिये समझ मन मेरा स्वादहेत लपटाइये को निकस सूरा एक कनक अरुकामिनी जग में दोई फा फन, इनपे जो न बधाइया ताका मैं बंदा देह धरे इन माई बास कहु कैसे छूटे सीव भय ते ऊबरे जीवत ते लूटे एक एक सो मिल रहा तिन्ही सचु पाया प्रेम मगन लौलीन मन सो बहुर आया कह कबीर निचल भया निर्भय पद पाया संसा तादिन ता का गया सतगुरु समझाया भगवान हमें इनका अभिप्राय समझाने की कृपा करें <laughs> कबीर के वचनों के पूर्व कुछ बातें समझ लें पहली बात संसार जिसे छोड़ने को सारे संत कहते रहे बाहर नहीं है जिसे छोड़ के कोई भाग जा सके संसार मन का ही खेल है और भीतर और बाहर तुम कितने ही भागो कोई फर्क ना पड़ेगा क्योंकि संसार तुम अपना अपने भीतर ही लिए फिरते हो संसार जीवन को देखने का तुम्हारा ढंग ज्ञानी यही पत्थरों में छिपे परमात्मा को देख लेता है तुम चारों तरफ मौजूद परमात्मा में केवल पत्थर को देख पाते हो देखने की बात है दृष्टि की ही सारी बात है तुम वही देखते हो जो तुम्हारे मन की धारणाएं है तुम वही नहीं देखते जो है पूर्णिमा की रात हो और तुम उदास हो तो नाचता गाता चांद भी उदास मालूम पड़ता है अमावस की रात हो आकाश में बादल घिरे हो सब उदास और खिन्न मालूम पड़ता हो लेकिन तुम प्रसन्न हो तुम आनंद मग्न हो आमावस भी पूर्णिमा मालूम पड़ती अंधेरा भी ज्योतिर्मय हो जाता है आकाश में बादलों की गड़गड़ाहट सुमधर नाद मालूम होती तुम जो हो उसे ही तुम फैलाकर बाहर देखते हो धन में कुछ भी नहीं तुम्हारे मन में ही सब छिपा है तुम्हारा मन जब लोभ से भरा हो तो संसार में तुम्हें सब जगह धन ही धन दिखाई पड़ता है ऐसे ही जैसे उपवास किया हो तुमने किसी दिन और तुम बाजार गए तो कपड़े की दुकानें जूते की दुकानें उस दिन दिखाई नहीं पड़ती उस दिन सिर्फ मिठाई निष्ठान के भंडार दिखाई पड़ते सब तरफ से भोजन की ही गंध मालूम आती सब और भोजन का ही निमंत्रण दिखाई पड़ता है तुम भरे पेट हो तब तब यही बाजार बदल जाता है तुम जैसे हो वैसा ही तुम अपने चारों तरफ एक संसार निर्मित करते हो इसलिए संसार एक नहीं है संसार उतने ही हैं जितने मन हैं हर व्यक्ति का अपना संसार है जो अपने चार्ण तरफ लपेटे हुए घूमता है और जब तक तुम ये ना समझोगे तब तक तुम कभी भी सन्यासी ना हो सकोगे क्योंकि तुम उस संसार को छोड़ोगे जो बाहर है और तुम उस संसार को पकड़े ही रहोगे जो भीतर है और बाहर संसार है ही नहीं बस भीतर है तो तुम सन्यासी का संसार बना लोगे कोई भेद ना पड़ेगा हिमालय की गुफा में भी बैठ जाओगे तो तुम तुम ही रहोगे और तुम अगर तुम ही हो तो गुफा क्या करेगी पहाड़ पर्वत क्या करेंगे तुम वहां भी धीरे दीर धीरे अपनी दुनिया फिर से सजा लोगे तुम्हारे भीतर ब्लूप्रिंट नक्शा छिपा है कैसे संसार बनाना उस संसार को बनाने के लिए अगर कोई भी सामग्री ना हो तो भी तुम बना लोगे मनस्वित कहते हैं कि अगर एक व्यक्ति को सारी संसार की दौड़ धूप से अलग कर लिया जाए और एक ऐसी काल कोठसी में रख दिया जाए जहां सब तरह की सुविधाएं कोई असुविधा नहीं भोजन करने के लिए भी उसे कुछ ना करना पड़े नलियां जुड़ी हुई हैं जिनसे उसके रक्त में सीधा भोजन पहुंच जाए इस तरह के प्रयोग किए गए हैं और जितनी सुविधापूर्ण हो सके उतनी सुविधापूर्ण सया पर वो विश्राम करता रहे तो वे कहते हैं कि तीन दिन के बाद वो अपना संसार बनाना शुरू कर देता अब कल्पना में बनाता है क्योंकि बाहर तो कुछ भी नहीं सिर्फ अंधकार से भरी हुई कोठरी है धीरे धीरे उसके ओंट चलने लगते वो बात करने लगता है उससे जो मौजूद नहीं सुंदर स्त्रियां उसे घेर लेती धन के आंकड़े वो खड़े करने लगता है तीन सप्ताह में वह आदमी पागल हो जाता है पागल का कुल इतना ही मतलब है कि जिसने अपने संसार को बनाने के लिए अब किसी भी पदार्थ की जरूरत नहीं समझी अब बिना किसी कारण के भी वो संसार खड़ा कर लेता है स्त्री बाहर हो तो ठीक ना हो तो ठीक अब पर्दे की कोई जरूरत ही नहीं है बिना पर्दे के वो स्त्री को बना लेता है पागल का इतना ही मतलब है कि वो तुमसे भी ज्यादा कुशल हो गया तुम्हें स्त्री रस लेने के लिए कम से कम कुछ सहारा चाहिए बाहर कोई स्त्री चाहिए वो बिल्कुल सहारे से मुक्त उसे कोई स्त्री बाहर नहीं चाहिए वो अपने ही भीतर के मन से प्रगाढ़ प्रतिमाएं खड़ी कर लेता है तुमने ऋषि मुनियों की कहानियां पढ़ी कि इंद्र अप्सराओं को भेजता है उन्हें डिगाने को तुम इस भ्रांति में मत पढ़ना न तो कहीं कोई इंद्र और न कहीं कोई परमात्मा ने ऋषि मुनियों को डिगाने का इंतजाम कर रखा है क्यों करेगा परमात्मा किसी को डिगाने का इंतजाम परमात्मा तो चाहता है कि तुम थिर हो जाओ तो कोई भी डिपार्टमेंट नहीं जहा ऋषि मुनियों को हिलाने की कोशिश की जा रही ऋषि मुनि खुद ही हिल रहे हैं ऋषि मुनि उसी अवस्था में है जिसकी मनोवैज्ञानिक चर्चा कर रहे हैं उन्होंने खुद ही अपने चारों तरफ संसार बाहर का छोड़ दिया है अपनी गुफा में बैठ गए अब धीरे धीरे मन खेल पैदा कर रहा है अब कोई जरूरत ही नहीं अब बाहर की स्त्री नहीं चाहिए जिस पर तुम प्रक्षेपण करो अब शून्य आकाश में भी तुम्हारा प्रक्षेपण होने लगा अब तुम अप्सराओं को देख रहे हो धन के अंबार लगे तुम सोचते हो कोई प्रलोभन दे रहा है तुम्हारा मन कोई और तुम्हें डिगाने को नहीं ये तो पहली बात समझ लेनी जरूरी है कि संसार भीतर अन्यथा तुम वही भूल करोगे जो संसारी कर रहा है संसारी भी सोचता है संसार बाहर है और सन्यासी भी सोचता है संसार बाहर है तो दोनों के ज्ञान में फर्क क्या है तो दोनों की समझ में कौन सा बुनियादी रूपांतरण हुआ संसारी भी धन बाहर देखता है और सन्यासी भी धन बाहर देखता है तो दोनों एक ही तल पर कोई क्रांति घटित नहीं हुई कोई बोध नहीं जगा कोई ध्यान का आविर्भाव नहीं हुआ पहली क्रांति इस सत्य को देखने में है कि संसार मेरे भीतर जैसे ही तुम ये सत्य समझ लोगे कि संसार मेरे भीतर बाहर तो केवल सहारे हैं खूंटियां हैं जिन पर हम अपने कोटों को टांग देते हैं कोट हमारे खूंटियों का कोई कसूर नहीं है और खूंटियों ने कभी कहा नहीं कि कोट टांगो और एक खूंटी पर न टांगेंगे तो दूसरी खूंटी पर टांगेंगे खूंटी नहीं मिलेगी तो लोग दरवाजे पर ही टांग देंगे कुछ भी नहीं होगा तो अपने कंधे पे ही रखेंगे कोट तुम्हारा है इसलिए कबीर जैसे संत जब बात करते हैं जगसु प्रीत न कीजिए तुम भ्रांति में मत पड़ जाना क्योंकि कबीर पंथी उसी भ्रांति में पड़े वो सोचते हैं कि जग बाहर है उससे प्रेम नहीं करना है जग भीतर है तुम्हारे ही मन का हिस्सा है कुछ और नहीं छोड़ना है बस मन को छोड़ना है कुछ और नहीं त्यागना है बस मन को त्यागना है और हर आदमी का अपना मन है इसलिए तो दो आदमियों का मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है जब भी दो आदमी करीब आते हैं तो दो संसार टकराते मित्रता बड़ी मुश्किल प्रेम असंभव जैसा है इसलिए तो हर प्रेमी प्रेसी कलह में पड़े रहते पति पत्नी लड़ते ही रहते क्या होगा दोनों ने चाहा था कि साथ रहे दोनों ने बड़ी आशाएं बांधी थी बड़े सपने संजोए थे फिर सब बिखर जाता है सब इंद्रधनुष टूट जाते सब सपने धूल में गिर जाते और कलह हाथ में रह जाती दो दुनियाएं, जहां दो व्यक्ति मिलते हैं वहां दो संसार मिलते हैं और जब दो संसार करीब आते हैं तो उपद्रव होता है क्योंकि दोनों भिन्न ऐसा हुआ मैं मुल्ला नसरुद्दीन के घर बैठा था उसका छोटा बच्चा रमजान उसका नाम है घर के लोग उसे रमजू कहते वो इतिहास की किताब पढ़ रहा था अचानक उसने आंख उठाई और अपने पिता से कहा पापा युद्धों का वर्णन है इतिहास में युद्ध शुरू कैसे होते पिता ने कहा समझो कि पाकिस्तान हिंदुस्तान पे हमला करते मान लो इतना बोलना था कि चौके से पत्नी ने कहा ये बात गलत है पाकिस्तान कभी हिंदुस्तान पर हमला नहीं कर सकता और ना कभी पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर हमला करना चाह पाकिस्तान तो एक शांत इस्लामी देश है तुम बात गलत कह रहे हो मुल्ला थोड़ा चौका उसने कहा कि मैं कह रहा हूं सिर्फ समझ लो सपोज मेरे को यह नहीं कह रहा हूं कि युद्ध हो रहा है और पाकिस्तान ने हमला कर दिया मैं तो सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं कि मान लो पत्नी ने का जो बात हो ही नहीं सकती उसको मानो क्यों तुम गलत राजनीति बच्चे के मन में डाल रहे हो तुम पहले से ही पाकिस्तान विरोधी हो और तुम्हारी इस्लाम से भी तुम्हारा मन तालमेल नहीं खाता तुम ठीक मुसलमान नहीं हो और तुम लड़के के मन में राजनीति डाल रहे हो और गलत राजनीति डाल रहे हो ये मैं होने दूंगी वो रोटी बना रही थी अपना बेलन लिए बाहर निकल आई उसे बेलन लिए देख के मुल्ला ने भी अपना डंडा उठा लिया उस छोटे बच्चे ने कहा पापा रुको मैं समझ गया कि युद्ध कैसे शुरू होते अब कुछ और समझाने की जरूरत नहीं जहां दो व्यक्ति हैं जैसे उनका करीब आना शुरू हुआ कि युद्ध की संभावना शुरू हो गई दो संसार हैं उनके अलग अलग सोचने के ढंग अलग अलग देखने के ढंग अलग उनकी धारणाएं अलग परिवेश में वे पले अलग अलग लोगों ने उन्हें निर्मित किया है अलग अलग उनके धर्म हैं अलग अलग राजनीति है अलग अलग मन है सार संक्षिप्त और जहाँ अलग अलग मन है वहाँ प्रेम संभव नहीं वहाँ कलह ही संभव है मन कलह का सूत्र है इसलिए तो संसार में इतनी कठिनाई है प्रेमी खोजना मित्र खोजना असंभव मालूम होता है मित्र में भी छिपे हुए शत्रु मिलते और प्रेमी में भी कलह की ही शुरुआत होती दो संसार कभी भी शांति से नहीं रह सकते उसका कारण एक संसार भी अपने भीतर कभी शांति भी से नहीं रह सकता दो मिलके अशांति दुगनी हो जाती तुम अकेले भी कहां शांत हो तुम्हारा मन वहां भी अशांति पैदा क्यों हो फिर जब दो मन मिलते हैं तो अशांति दुगनी हो जाती जितनी ज्यादा भीड़ होती जाती है उतनी अशांति सघन होती जाती है क्योंकि उतने संसार कलह न पड़ जाते जिस दिन तुम इस सत्य को देख पाओगे कि तुम्हारा संसार तुम्हारे भीतर है और तुम उसी संसार के आधार पर बाहर की खूंटियों पर संसार निर्मित कर रहे हो इसलिए सवाल बाहर के संसार को छोड़कर भाग जाने का नहीं है भीतर के संसार को छोड़ देने का है तब तुम कहीं भी रहो तुम जहां भी होगे तुम वहीं सं्यस्त हो तुम कैसे भी रहो महल में या झोंपड़ी में बाजार में या आश्रम में कोई फर्क न पड़ेगा तुम्हारे भीतर से जो भ्रांति का सूत्र था वो हट गया इसलिए जब जग को छोड़ने की बात कही है तो समझ लेना किस जग को छोड़ने की अन्यथा ना समझ बाहर के जग को छोड़कर भाग्य फिरते और खुद को साथ लिए रहते खुद को ही छोड़ना है कुछ और यहां छोड़ने योग्य नहीं बस खुद को ही त्यागना है कुछ और यहां त्यागने योग्य नहीं इन प्रतीकों के कारण बड़े उलझाव पैदा होता है क्योंकि कबीर कहते हैं एक कन काम नहीं, जग में दो ही फंदा शब्द तो साफ है और लगता है स्त्री को छोड़ के भाग जाओ कामनी धन को छोड़ दो कनक स्वर्ण को छोड़ दो धन को छोड़ दो पत्नी को छोड़ दो ब्रह्म उपलब्ध हो जाएगा काश इतना आसान होता तो भगोड़े कभी के परम पद को पा गए होते नहीं इतना आसान नहीं कामनी को छोड़ने का सवाल नहीं है काम को छोड़ने का सवाल है कामनी तो खूंटी है तो कबीर प्रतीक की बात कर रहे हैं और कोई रास्ता नहीं है प्रतीक मैटाफर से ही बोला जा सकता है कबीर कह रहे हैं कामनी को छोड़ दो इसका अर्थ होता है कि जैसे ही काम छूटा तुम्हारे लिए कोई कामनी ना रही जब तक काम है काम नहीं रहेगी कामनी नहीं है वहां तुम्हारा काम ही कामनी को निर्मित करता है सोना थोड़ी तुम्हें पकड़े हुए तुम्हारा लोभ सोने को छोड़ने से क्या होगा अगर लोभ भीतर तुम कुछ और पकड़ लोगे जब तक पकड़ने की आकांक्षा भीतर है तब तक तुम एक चीज छोड़ोगे दूसरी चीज पकड़ोगे मुठ्ठी खुलीगी बंधेगी लेकिन खुली ना रहेगी धन तुम छोड़ दो लेकिन पकड़ किसी और चीज पे बैठ जाएगी तो ऐसा भी हो सकता है कि तुम महल छोड़ दो और लंगोटी पकड़ लो और लंगोटी छोड़ना मुश्किल हो जाए कथा है कि जनक के घर एक सन्यासी मेहमान हुआ और सन्यासी ने सब वैभव देखा विस्तार देखा और उसने कहा कि मैंने तो सुना था कि आप परम ज्ञानी ये वैभव विस्तार ये कनक कामनी ये कैसा ज्ञान जनक ने कहा समय आने पर निवेदन करूंगा क्योंकि हर चीज का समय और असमय में कुछ भी निवेदन किया जाए अर्थहीन समय पर बीज बोने पड़ते हैं किसान जानता है और ज्ञानी भी जानता है कि समय पर ही बीज बोने पड़ते हैं कहा जनक ने समय पर कहूंगा थोड़ी प्रतीक्षा रखो जल्दी ना करो दूसरे दिन ही सुबह समय आ गया आ नहीं गया जनक ले आए स्थिति निर्मित करती। कर थी लेकर सन्यासी को गए महल के पीछे ही नदी थी स्नान करने को और जब दोनों स्नान कर रहे थे नदी में अचानक महल में आग लग गई लगवा दी गई थी लग नहीं गई थी क्योंकि सन्यासी का कोई भरोसा नहीं था वो इतनी जल्दबाजी में था और वो इतना बेचैन था महल से भागने को भयभीत था कि कहीं महल में फंस न जाए कनक और कामनी सब वहां मौजूद तो जल्दी करनी जरूरी थी जनक ने आज्ञा से महल में आग लगवा दी दोनों स्नान कर रहे हैं सन्यासी चिल्लाया कि देखो तुम्हारे महल में आग लग गई जनक ने कहा क्या अपना है क्या किसका है आए थे कुछ लेकर नहीं जाएंगे बिना कुछ लिए खाली हाथ आना खाली हाथ जाना किसका महल है लगने दो चिंता ना करो स्नान पूरा करो लेकिन ये सुनने को सन्यासी वहां मौजूद ही ना था वो लंगोटी छोड़ाया था किनारे पर वो महल के पास ही थी वो भागा उसने कहा कि महल तो ठीक मेरी लंगोटी थी महल के पास रखी दीवाल के बिल्कुल पास महल और लंगोटी में कोई फर्क नहीं तुम्हारे लोग के लिए कोई भी खूंटी बन सकता है तुम बड़ी छूटी खोटी छोटी खूंटी पर बड़े विराट लोभ को लटका सकते हो क्योंकि लोभ का कोई वजन थोड़ी है। विस्तार है और विस्तार सपने का है खाली हवा है तो खूंटी कोई बहुत बड़ी चाहिए ऐसा नहीं है खिली भी तीली भी काम दे जाएगी लोभ में कोई वजन ही नहीं है बिना खूंटी के भी लटक जाएगा तो जब कबीर कनक और कामनी की बात करें तो समझना कि उनका प्रयोजन क्या है कबीर कोई पंडित नहीं है कि गलती कर रहे हैं। कबीर परम ज्ञानी है वो प्रतीक है वो ये कह रहे हैं कि कामनी तो पैदा ही होती काम से तुम्हारा काम ही किसी स्त्री को खूंटी बना लेता है और जब तुम्हारे काम की ऊर्जा किसी स्त्री पर खूंटी की तरह टंग जाती तब अचानक तुम पाते हो इस स्त्री से सुंदर स्त्री जगत में दूसरी नहीं कल तक भी यही स्त्री थी अनेक बार रास्ते पर तुमने इसे देखा था तुम्हारे भीतर कोई भनक भी पड़ी थी यह स्त्री बहुत बार निकली थी तुम्हारा ध्यान भी आकर्षित न हुआ था एक हवा का छोटा सा झोखा भी इस स्त्री की तरफ से तुम्हारी तरफ न बहा आज अचानक क्या हो गया कि ये स्त्री परम सुंदर हो गई और दूसरे अब भी हंस रहे होंगे कि तुम किस स्त्री के चक्कर में पड़ गए कुछ भी वहां नहीं रखा है मजनू को उसके नगर के राजा ने बुलाकर कहा था कि तू तो बिल्कुल पागल है लेला कुरूप है लैला सच में काली कलोटी थी बिल्कुल पागल हो गया नाह चिल्ला था फिरता है लेला लेला राजा को भी दया आ गई थी तो उसने महल की बारह सुंदर युवतियां सामने खड़ी करवा दी और उसने कहा तू कोई भी चुन ले महल की सुंदरियां थी निश्चित सुंदर थी लेकिन मजनू ने आंख उठा के बिना देखा उसने कहा मुझे सिवाय लेला के और कोई दिखाई ही नहीं पड़ता और आप शायद ठीक कहते होंगे कि आपको लैला काली कलोटी दिखाई पड़ती असल में मजनू ने बड़े सार की बात कही कि लैला को देखना हो तो मजनू की आंख चाहिए जब तुम काम की आंख से किसी स्त्री की तरफ देखते हो तब अपूर्व सौंदर्य की वर्षा हो जाती तब तुम्हें कुछ दिखाई पड़ने लगता है जो वहां नहीं है यही संसार है तब तुम्हें वहां कुछ दिखाई पड़ने लगता है जो वहां कभी भी नहीं था तुमने ही डाल दिया तुम्हारे काम ने ही कामनी को निर्मित कर लिया जब तुम सोने पर नजर डालते हो तो सोने में क्या है क्या हो सकता है ऐसी जातियां हैं जिनमें सोने का कोई मूल्य नहीं रहा है आदिम जातियां हैं कुछ अभी भी अफ्रीका के कुछ कबीले हैं जिनमें सोने का कोई मूल्य नहीं सोने की डिग्री पड़ी रहे उस कबीले को कुछ नहीं दिखाई पड़ता कोई मूल्य ही नहीं है तो बात खत्म हो गई मूल्य तो हम डालते लेकिन तुम्हें सोना दिखाई पड़ जाए तो प्राणों की बाजी लगा दोगे कुछ सोने में है या तुम्हारा लोभ खूंटी बनाता है लोभ से सोना निर्मित होता है सोने से लोभ नहीं काम से काम नहीं निर्मित होती है काम नहीं से काम नहीं उल्टे मत चलना नहीं तो भटक जाओगे बहुत भटक गए हैं इसलिए बार बार इसको दोहराता हूं बहुत हैं जो स्त्रियों को छोड़ के भाग रहे बेचारी स्त्री का कोई कसूर नहीं बहुत हैं जो सोने को छोड़ के भाग रहे सोने ने किसी का कभी कुछ बिगाड़ा नहीं सोना बिगाड़ेगा भी क्या होने की सामर्थ्य क्या है और जो बात स्त्री के संबंध में लागू है वही पुरुष के संबंध में लागू है स्त्री की कामवासना ही पुरुष को पुरुषोत्तम बना लेती जैसे ही स्त्री की कामवासना किसी पुरुष के आसपास खड़ी होती रूपांतरण हो जाता है अब अब उसका सपना है वहा इसलिए बड़ी कठिनाई होती जीवन में तुम अपना सपना एक स्त्री पर ढाल देते हो स्त्री अपना सपना तुम पर ढाल देती न तुम उसके सपने हो न वो तुम्हारा सपना अड़चन आएगी क्योंकि तुम अपेक्षा करोगे कि वो तुम्हारा सपना पूरा करे वो अपेक्षा करेगी कि तुम उसका सपना पूरा करो और जल्दी ही असलियत जाहिर होनी शुरू हो जाएगी क्योंकि असलियत किसी का सपना नहीं मानती असलियत को तुम्हारे सपने से लेना देना क्या है तुम जब किसी स्त्री के प्रेम में पड़ते हो तो तुम कहते हो स्वर्ण काया सोने की देह स्वर्ग की सुगंध तुम्हारे कहने से कुछ फर्क ना पड़ेगा गर्मी के दिन करीब आ रहे पसीना बहेगा स्त्री के शरीर से भी दुर्गंध उठेगी तब तुम लाख कहो स्वर्ग की सुगंध तुम्हारे सपनों को तोड़के पसीने की बांसू पर आएगी तब तुम मुश्किल में पड़ोगे कि धोखा हो गया और शायद तुम ये कहोगे इस स्त्री ने धोखा दे दिया क्योंकि मन हमेशा दूसरे पर दायित्व तो डालता है कहेगा ये स्त्री इतनी सुंदर न थी जितना इसने ढंग ढंगढोंग मरा रखा था यह स्त्री इतनी स्वर्ण काया की न थी जितना इसने ऊपर से रंग रोगन कर रखा था वो सब सजावट थी श्रंगार था भटक गए भूल में पड़ गए स्त्री भी धीरे धीरे पाएगी कि तुम साधारण पुरुष हो और जो उसने देवता देख लिया था तुमने वो जैसे जैसे खिसकेगा वैसे वैसे पीड़ा और अर्चन शुरू होगी और वो भी तुम पर ही दोष फेंकेगी कि जरूर तुमने ही कुछ धोखा दिया है प्रवंचना की है और जब ये दो प्रवंचनाएं प्रतीत होंगी कि एक दूसरे के द्वारा की गई है तो कल है संघर्ष वनस शत्रुता खड़ी होगी तुम्हारा मन किसी और स्त्री की तरफ लगेगा तुम नई खूंटी की तलाश करोगे स्त्री का मन किसी और पुरुष की तरफ डोलने लगेगा वो किसी नई खूंटी की तलाश करेगी और इसी तरह तुम जन्मों जन्मों से करते रहे हो लाखों खूंटियों पर तुमने सपना डाला है लाखों खूटियों पर तुमने अपनी वासना टांगी लेकिन अब तक तुम जागे नहीं और तुम ये ना देख पाए कि सवाल खूटी का नहीं सवाल कामनी का नहीं है काम का है ये तुम्हारा ही खेल है तुम जिस दिन चाहो समेट लो लेकिन जब तक समझोगे ना समेटोगे कैसे भागना कहीं भी नहीं है तुम जहां हो वहीं अपने मन की वासनाओं के जाल को समेट लेना जैसे साझ मछुआ अपने जाल को समेट लेता ऐसे ही जब समझ की सांझ आती है जब समझ परिपक्व होती तुम चुपचाप अपना जाल समेट लेते हो वो तुमने ही फैलाया था कोई दूसरे का हाथ नहीं कोई दूसरा तुम्हें भटका नहीं रहा है सोने का क्या कसूर है तुम नहीं थे तब भी सोना अपनी जगह पड़ा था तुम्हारी प्रतीक्षा भी नहीं की थी उसने तुम नहीं रहोगे तब भी सोना आपने जगह पड़ा रहेगा भरथरी ने अपने जीवन में उल्लेख किया है राज्य छोड़ दिया और राज्य ऐसे ही नहीं छोड़ दिया था बड़ी परिपक्वता से छोड़ा था जान के छोड़ा था भोगा था जीवन को और जीवन के भोग से जो पीड़ा पाई थी और जीवन के भोग में जो व्यर्थता पाई थी उसके कारण छोड़ा था लेकिन तब भी छोड़ते छोड़ते भी धुएं की एक रेखा भीतर रह गई होगी जीवन जटिल है परत दर परत अज्ञान है एक पर्त पे छोड़ देते हो, दूसरी परत पे प्रकट होना शुरू हो जाता है। सब छोड़कर जंगल में सन्यास्त होकर भरथरी बैठे अपनी गुफा में बैठे एक पक्षी गीत गुनगुनाया आंख खुल गई पक्षी को तो देखा ही देखा राह पर पड़ा एक चमकदार हीरा दिखाई ही पड़ा अनजाने कोने से अचेतन की किसी पर्स से जरा सा लोभ सरक गया जरा सा हल्का झोंका पता भी न चले भरथरी कोई पता चल सकता है जो कि बड़े जीवन को समझ के बाहर आया था जरा सी कंपन हो गया लोहिल गई भीतर उठा लू फिर थोड़ी हंसी भी आई इससे भी बड़े बड़े हीरे जवाहरात छोड़ कर आया और अभी भी उठाने का मन बना बहुत कुछ था बड़ा साम्राज्य था यह हीरा कुछ भी नहीं ऐसे बहुत हीरों के ढेर थे वो सब छोड़ आया और आज अचानक इस साधारण से हीरे को राह पर पड़ा देखकर मन में ये बात उठाई खूंटियां छोड़ने से लोग नहीं छूटता महल छोड़ देने से भी लोग नहीं छोड़ता धन के अंबार त्याग देने से भी त्याग नहीं हो जाता क्योंकि भीतर मग भरथरी बड़ा सचेत जागरूक व्यक्तित्व है, पहचान लिया पकड़ लिया होश में आ गया कि नहीं ये बात क्या हुई और जब ये मन में मंथन चलता था जब मन का विश्लेषण चलता था कि लोभ कहां से उठाया है क्षण भर पहले नहीं था आंख बंद थी ध्यान में लीन था कहा से किस पर्त से और बाहर से तो नहीं आया कोई हीरा तो नहीं भेज रहा है ये लोभ इस विश्लेषण में लगे थे तभी देखा कि दो घुड़सवार दोनों तरफ से राह पर आ गए और दोनों की नजर एक साथ हीरे पर पड़ गई दोनों की तलवारें बाहर निकल आई दोनों सैनिक राजपूत हैं, दोनों ने अपनी तलवारें हीरे के पास टेक दी और कहा कि पहले नजर मेरी पड़ी दूसरे ने कहा तुम गलती में हो नजर पहले मेरी पड़ी और अब निर्णय सिवाय तलवार के और कोई नहीं कोई और निर्णायक हो नहीं सकता दोनों को पता भी नहीं कि एक तीसरा व्यक्ति भी छिपा गुहा में बैठा है जो देख रहा है वारें चल गई क्षण भर पहले दोनों जीवित थे क्षण भर बाद दोनों की लाशें पड़ी थी हीरा अब भी अपनी जगह था न रोया न पछताया न चिंतित न बेचैन जैसे कुछ हुआ ही नहीं हीरे को क्या हुआ लेकिन भरथरी को बड़ा बोध जागा हीरा अपनी जगह ही पड़ा रहेगा हम आएंगे और चले जाएंगे हम चलेंगे संसार ना और विदा हो जाएंगे हीरे हमारे लिए पछताएंगे ना न विदा देते समय एक आंसू उनकी आंखों में झलकेगा ना हमें देखकर वे प्रसन्न सब अपना ही मन का खेल है हम ही टांग लेते देख कर ये घटना भरथरी ने फिर आंख बंद कर ली और इस घटना ने भरथरी को बड़ा बोध दिया सब पड़ा रह जाएगा न तुम लेकर आते हो न तुम लेकर जाते हो लेकिन घड़ी भर को बड़े सपने संजो लेते हो बड़े इंद्रधनुष फैला लेते हो मन संसार है काम कामनी का निर्माता है सृष्टा है लोभ स्वर्ण का जन्मदाता है अब हम इन सूत्रों में प्रवेश करें बड़े बारीक बातें हैं और बड़े सरल शब्दों में कही गई शब्द इतने सरल हैं कि लगेगा समझाने जैसा क्या है और इन सरल शब्दों में इतना भरा है कि समझाए समझाए भी समझाया नहीं जा सकता तुम समझते रहो मैं समझाता रहो कोई अंत ना है ज्ञानियों के शब्द सरा ही सदा ही सरल होते सिर्फ अज्ञानी पंडितों के शब्द कठिन होते पंडित कठिनाई से जीता है कठिनाई पर ही उसका धंधा है वो जितना कठिन बना लेता है चीजों को उतना ही लोगों में भ्रांति फैलती है कि बड़े रहस्य की बात अगर चीजें बिल्कुल सरल करके पंडित कह दे तो पंडित की कौन पूजा करे वो जटिल बनाता है वो उलझाता है वो गोल गोल रास्तों से चलता है वो बड़े कठिन शब्दों का प्रयोग करता है वो बड़े पारिभाषिक तर्कों का जाल बुनता है वो ऐसा धुआं खड़ा कर देता है चारों तरफ की कुछ दिखाई ना पड़े सिर्फ इतना ही समझ में आया कि पंडित कोई बड़ा महान कार्य है ज्ञानी सदा सरल होते हैं शब्द उनके सीधे होते हैं, गोल गोल नहीं सीधे हृदय पर चोट करते उनका तीर सीधा है और इसलिए कई बार ऐसा होता है कि लोग पंडितों के जाल में पड़ जाते हैं और ज्ञानियों से वंचित रह जाते हैं क्योंकि लोगों को लगता है इतनी सरल बात है इसमें है ही क्या समझने जैसा ध्यान रखना जहां सरल हो वहीं समझने जैसा है और जहां कठिन हो वहां सब कचरा है वो कठिनाई इसलिए पैदा की गई ताकि कचरा दिखाई ना पड़े तुम डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर इस ढंग से लिखता है कि तुम्हारी समझ में ना आए कि क्या लिखा है मुल्ला नसुद्दीन ने तय कर लिया कि अपने लड़के को डॉक्टर बनाना तो मैंने पूछा आखिर कारण क्या उसने कहा आधा तो यह अभी से क्या लिखता है कुछ पता ही नहीं चलता <laughs> आधी योग्यता तो इसमें है ही अब थोड़ा सा और है सो पढ़ लेगा कॉलेज में पता नहीं चलना चाहिए क्योंकि जो लिखा है वो दो पैसे में बाजार में मिल सकता है और डॉक्टर लेटिन भाषा का उपयोग करता है जो किसी की समझ में ना आए क्योंकि अगर वो उस भाषा का उपयोग करे जो तुम्हारी समझ में आती तो तुम भी मुश्किल में पड़ोगे क्योंकि तुम कहोगे ये चीज तो बाजार में दो पैसे में मिल सकती इसका बीस रुपया तुम कैसे दोगे बीस रुपया लेटिन भाषा की वजह से दे रहे हो जो डॉक्टर का ढंग है वही पंडित का ढंग है वो संस्कृत में प्रार्थना करता है या लैटिन में या रोमन में या अरबी में कभी लोक भाषा में नहीं लोगों की समझ में आ जाए तो प्रार्थना में कुछ है ही नहीं समझ में ना आए तो लोग सोचते हैं कुछ होगा बड़ा रहस्यपूर्ण है पंडित की पूरी कोशिश है कि तुम्हारी समझ में न आए तो ही पंडित का धंधा चलता है ज्ञानी की पूरी कोशिश की तुम्हें समझ में आ जाए क्योंकि तो ज्ञानी का कोई धंधा नहीं कबीर के शब्द बड़े सीधे साधे एक पढ़े लिखे आदमी के शब्द पर बड़े गहने, वेद फीके उपनिषि थोड़े ज्यादा सजाए संवारे मालूम पड़ते हैं कबीर के वचन बिल्कुल नग्न है सीधे रक्ति भर ज्यादा नहीं है जितना होना चाहिए उतना ही जगसू प्रीत न कीजिए समझ मन मेरा स्वाद हेत लपटाइये को निक से सूरा संसार से प्रेम न कर मेरे मन समझ क्योंकि संसार से जिसने प्रेम किया और संसार से अर्थ है तुम्हारे ही खड़े किए संसार से वो भटका भटका क्यों क्योंकि वो सत्य को कभी जान ना सका उसने अपने ही मन के रंग इतने डाल दिए सत्य में कि सत्य का रंग ही खो गया उसने कभी स्त्री को सीधा ना देख पाया देख लेता तो मुक्त हो जाता बुद्ध कहते हैं क्या है स्त्री में हड्डी मांस मज्जर क्या है स्त्री की देह में अस्थिपंजर पंजर काश तुम काम को हटा दो तो दूसरे की देह में क्या दिखाई पड़ेगा मलमूत्र मांस मज्जर लेकिन काम से भरी आंखें स्वर्ण काया को देखती काम से भरी आंखें जो है उसे देखती ही नहीं ऐसा हुआ कि बुद्ध एक वृक्ष के नीचे एक पूर्णिमा की रात ध्यान करते शहर से कुछ युवक एक वैश्या को लेकर जंगल में आ गए नशे में धुत उन्होंने वैश्या को नग्न कर दिया है वह से मजाक कर रहे हैं वो अपनी क्रिया में लीन है उनको बेहोश देखकर सराब में धुत देखकर वैश्या भाग निकली थोड़ी देर बाद जब उन्हें होश आया और देखा कि वैश्या तो जा चुकी है तो वो उसे खोजने निकले कोई और तो न मिला राह के किनारे वृक्ष के नीचे बुद्ध मिल गए तो उन्होंने पूछा कि भिक्षु यहां से तुमने एक बहुत सुंदर स्त्री को नग्न जाते देखा बुधने का कोई यहां से गया कहना मुश्किल है कि स्त्री है या पुरुष क्योंकि वो भेद तभी तक था जब अपनी कामना थी अब कौन भेद करता किसको लेना देना क्या पड़ी कोई गया जरूर तय करना मुश्किल है कि स्त्री थी या पुरुष था और तुम कहते हो सुंदर तुम और कठिन सवाल उठाते हो सुंदर असुंदर भी गया वो अपने ही मन का खेल था हां एक अस्थिपंजर, पंजरस मांस मज्जा से भरा गुजरा है जरूर कहा गया ये कहना मुश्किल क्योंकि मैं आंखों को भीतर ले जाने में लगाऊ बाहर कौन कहा जा रहा है यह देखता रहूं तो भीतर कैसे जाऊं तुम मुझे क्षमा करो तुम किसी और को खोजो वो तुम्हें ठीक ठीक पता दे सकेगा मैं अपना पता खोज रहा हूं दूसरों के पते की मुझे कोई चिंता ना रही काश काम के बिना तुम स्त्री को देखो या पुरुष को देखो तो क्या पाओगे वह शरीर में तो कुछ भी नहीं और अगर कुछ है तो वो अशरी लेकिन काम की आंखें उसे तो देख ही ना पाएंगी उस आत्मा को जो इस हड्डी मांस मज्जा की देह में छिपी है उस चैतन्य को उस ज्योति को तो काम से भरी आंखें देख ही ना पाएंगी तुम देह पर ही भटक रहोगे जब काम गिर जाता है शरीर ना कुछ हो जाता है मिट्टी से उठा मिट्टी में वापस लौट जाएगा लेकिन जैसे ही शरीर ना कुछ हुआ वैसे ही शरीर के भीतर जो छिपा है उसकी पहली झलक मिलनी शुरू हो जाती है तब न तो तुम स्त्री को पाते हो न पुरुष को तुम सब जगह परमात्मा को पाते हो जगसुम प्रीत न कीजिए इसलिए काम की आंख से मत देखो जो जग तुमने अपने चानों तरफ धारणाओं का दृष्टियों का बना रखा है वासनाओं का तृष्णाओं का उससे मत देखो जक सुीत न कीजिए समझ मन मेरा मेरे मन समझ ना समझी काफी हो चुकी स्वाद हेत लपटाइये को निक्स सूरा लेकिन मन सदा कहता है कि बड़ा स्वाद है समझ से मन बचना चाहता है क्योंकि डर लगता है कि समझ कहीं स्वाद न छीन ले कहीं देख लिया स्त्री की मांस मज्जा को हड्डी को मलमूत्र को भीतर छिपी हुई देह के जो स्थिति है अगर एक बार दिख गई तो फिर स्वाद लेना मुश्किल हो जाए श्चिम में एक बड़ा विचारक है मनोवैज्ञानिक है विक्टर फ्रेंकल वो हिटलर के कैदखाने में था और वहां उसने एक घटना देखी और उस घटना के बाद उसका भोजन में रस चला गया जो नहीं लौटा अब तक कैसी घटना रही होगी उसने देखा कैदी थे बस एक बार रोटी के कुछ टुकड़े मिलते थे और दिन भर भूख लोग अपने टुकड़ों को बचाए रखते थे ताकि थोड़ा सा जब भूख लगेगी फिर खा लेंगे फिर थोड़ा सा खा लेंगे 24 घंटे की भूख एक दिन उसने देखा कि एक कैदी को वमन हो गया उल्टी हो गई इसमें तो कुछ बड़ी बात ना थी बहुत लोगों को वमन करते देखा होगा लेकिन फ्रेंकल ने देखा कि वो उस बमन को ही उठा के फिर से खा रहा है उसने अपने संस्मरणों में लिखा है कि उस दिन के बाद फिर मैं भोजन में रस नहीं रहा भोजन करता हूं मुझे वो आदमी जरूर दिखाई पड़ता है एक बार तुम्हें सत्य दिखाई पड़ जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाए इसलिए तो मन कहता है समझ से बचो ये समझदारी अपने काम की नहीं ना समझी भली नहीं तो स्त्री के देह पर हाथ रखोगे कविता कहती है संग मरमरी देह लेकिन अगर तुम्हें भीतर की मांस मंजा और हड्डी दिखाई पड़ रही हो तो संग मरमरी देह तुम न कह सकोगे सत्य सब कविताओं को तोड़ देगा तुम बड़ी मुश्किल में पड़ोगे, इसलिए मन कहता है समझ ममच में मत पढ़ो ना समझी भली इसलिए तो कहते हैं अज्ञान में भी बड़े आशीर्वाद छिपे स्वाद ले लो जल्दी क्या है मन कहता है थोड़ा और और स्वाद के साथ बड़ी हैरानी कि स्वाद काल्पनिक और दूसरे से नहीं आ रहा है दूसरे से आ नहीं सकता स्वाद स्वाद तुम्हारा डाला हुआ है कभी तुमने कुत्ते को देखा सूखी हड्डी को कुत्ता चूसता है सूखी हड्डी में कुछ भी नहीं है कोई रस तो निकल नहीं सकता इसलिए चूसोगे क्या सूखी हड्डी कोई गन्ने की पोंगरी नहीं है उसमें कुछ है ही नहीं बिल्कुल सूखी है, कोई मांस भी नहीं लगा है आसपास खून का डब्बा भी नहीं है बिल्कुल सूखी हड्डी और कुत्ता चूसता और बड़ा रस लेता है और अगर कोई दूसरा कुत्ता उस हड्डी को छीनने आ जाए तो जी जान से बचाने की कोशिश करता है क्या हो क्या रहा है एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना घट गट रही है वो तुम्हारे जीवन में भी घट रही उसे समझ लेना ठीक जब कुत्ता सूखी हड्डी चूसता है तो सूखी हड्डी की टकराहट से उसके भीतर मुंह का मांस कट जाता है खून बहने लगता है खून का स्वाद आने लगता है स्वभावता कुत्ता सोचता हड्डी से खून आ रहा है र्क बिल्कुल सीधा साफ है और जितना चूसता है सूखी हड्डी को उतना ही मुंह भीतर कटता जाता है जीप कट जाती है मसूले कट जाते हैं तालू कट जाता है खून बहने लगता है खून गले में आता है कुत्ते को स्वाद आता है और सभी स्वाद ऐसे स्वाद बाहर से नहीं आते तुम ही ले रहे हो तुम्हारा ही खून बहरा है सूखी हड्डियां चूस रहे हो वहां कुछ है ही नहीं कि कुछ आ जाए जब तुम सोचते हो कि स्त्री से तुम्हें सुख मिल रहा है तब तुम ही सुख पा रहे हो तुम्हारी धारणा का ही सुख है तुम जब सोचते हो कि सोने से सुख मिल रहा है तुम ही सुख पा रहे हो तुम्हारी धारणा का ही सुख है और सोने के कारण कितनी जगह से तुम कट जाते हो तुम्हें पता नहीं और तो कितने घाव हो जाते हैं तुम्हें पता नहीं सोने का बोझ तुम्हें कैसे दबा देता है इसका तुम्हें पता नहीं तुम्हारे लोभ और काम में तुम कैसे कारागृह में बंद हो जाते हो जहां की जीना ही असंभव हो जाता है इसका तुम्हें पता नहीं स्वाद हेत लपटाइए खो निक से सूरा कबीर कहते हैं स्वाद के कारण उलझ जाता है व्यक्ति और फिर कोई बहुत बहादुर ही हो सूरवीर हो तो ही बाहर निकल पाता है सिर्फ साहसी ही बाहर निकल पाते हैं दुस्साहसी क्योंकि दूसरे से लड़ना तो बहुत आसान है अपने ही मन से लड़ना बहुत कठिन है और अपने ही मन को समझना बहुत कठिन है कि क्या हो रहा है कुत्ते को कैसे पता चले कि सूखी हड्डी से अपना ही खून बह रहा है उसका ही मैं स्वाद ले रहा हूं जब मनुष्यों को पता नहीं चलता तो बेचारे कुत्ते का तो कोई कसूर नहीं तुमने जहां जहां स्वाद लिया है वो तुम्हारे ही रक्त का स्वाद है और जहां जहां तुमने स्वाद लिया है वहां वहां तुमने अपने जीवन को गमाया है जहां जहां तुमने स्वाद लिया है वहां अपनी ऊर्जा खोई उससे तुम दीन हुए हो हु। उससे तुम निर्धन हुए हो हु। और मैं भीतर के धन की बात कर रहा हूं जब कहता हूं निर्धन हुए हो हु। और मैं भीतर की दीनता की बात करता हूं जब मैं कहता हूं दीन हुए हो क्योंकि जितने तुमने स्वाद लिए हैं उतने ही तुमने अपने को खोया है और आज एक ऐसी घड़ी आ गई कि तुम्हें पक्का पता ही नहीं कि तुम कौन हो क्या हो हो भी या नहीं इस बुरी तरह खो दिया है तुमने गमा दिया है अपने को कि कोई बहादुर ही इसके बाहर निकल सकता है कोई सूरवीर को निक्स सूरा क्यों बड़े साहस की जरूरत है सबसे बड़े साहस की जरूरत वहां पड़ती है जहां आदतों के जाल से बाहर निकलना हो अब तुम्हारी ये आदत हो गई है अपने को ही काटना और गलाना और अपना ही स्वाद लेना इस आदत से तुम इतने ज्यादा ग्रस्त हो गए हो कि बाहर आना करीब करीब असंभव मालूम पड़ता है करीब करीब ऐसा लगता है कि तुम अपने आतों के जाली हो बाहर कौन आएगा भीतर बचा कौन है जो बाहर आ जाए इसलिए तुम टालते हो कि कल परसों आगे देखेंगे अभी तो उम्र शेष है थोड़ा और भोग लें मेरे पास लोग आते हैं वो कहते हैं आप युवकों को संन्यास दे रहे हैं संन्यास तो बुढ़ापे के लिए संन्यास का क्या बुढ़ापे से संबंध? बुढ़ापे तक क्यों टाल रहे हो तब तक टालोगे तुम जब तक तुम बिल्कुल असत्य ना हो जाओ जब कुछ बचेगा ही नहीं जब तुम बिल्कुल मरने की घड़ी में आ जाओगे तभी तुम अपनी सूखी हड्डी छोड़ोगे वो भी तुम छोड़ोगे नहीं छूट जाएगी क्योंकि तुम पकड़ने योग्य सामर्थ्य भी क्षमता भी न रह जाएगी तब भी तुम तो चेष्टा करोगे कि थोड़ी देर और क्योंकि बूढ़ा भी अपने को बूढ़ा थोड़ी मानता है भीतर तो अपने को जवान ही मानता है क्योंकि वासना कभी बूढ़ी होती ही नहीं वासना सदा जवान है शरीर थक जाए मन नहीं थकता शरीर टूट जाए मन नहीं टूटता मन कहता है चले जाओ और खींचो थोड़ा और स्वाद ले लो आखिरी मरते क्षण तक भी मन स्वाद से लपटाए रखता है इसलिए कबीर कहते हैं स्वाद है तो लपटाइए को निकूरा वो जो निकला है बाहर वो बड़ा वीर संयास केवल साहसियों के लिए संसार कायरों के लिए बड़े से बड़ा साहस है जाग जाना और देख लेना स्थिति को जागने में डर है क्योंकि तुमने स्थिति में बहुत सा अतीत गवा दिया है ऐसा समझो कि एक आदमी आंख बंद किए कागज की नाव में बैठा सागर को पार कर रहा है और तुम अचानक उसको कहो कि आंख खोलना समझ ये कागज की नाव है कहीं भी डुबा देगी तो वो तुम्हें दुश्मन की तरह देखेगा क्योंकि हो भला कागज की नाव लेकिन जब तक पता नहीं है तब तक तो निश्चिंत तब तक तो वो नाव ही मान रहा है अब तुमने उसे झंझट में डाल दिया ये बता के कि ये कागज की नाव है डूबेगी अब मुश्किल खड़ी होगी अब वो कपेगा डरेगा परेशान होगा वो तुम पर नाराज होगा अब तक सपना ही सही लेकिन भरोसा तो ये था कि ठीक है पहुंच जाएंगे धन में तुमने अपना जीवन गवाया आज अचानक कोई कहता है धन में कुछ भी नहीं तो तुम्हारा पूरा अब तक गवाया जीवन व्यर्थ हो जाता है। एक आदमी पचास मील चल के आया और तुम कहते हो कि फिर लौटो ये तो रास्ता ही नहीं पचास मील वापिस जाओ वही से चौराहे से बदलाहट होगी दूसरा रास्ता पकड़ना पहला मन तो उसका तुम पे नाराज होने का होता है क्योंकि तुम उसके पचास मील की यात्रा को खराब की दे रहे हो और फिर पचास मील जाना है उसे वापस तो पहले तो वो तुम पे भरोसा ना करेगा वो कोई ऐसा आदमी खोजेगा जो कहेगा कि नहीं ठीक हो बिल्कुल ठीक जा रहे हो इसलिए तो लोग ज्ञानियों के पास जाने से डरते भयभीत रहते कितने थोड़े से लोग बुद्ध के पास पहुंचे कितने थोड़े से लोग कबीर के पास पहुंचे क्यों इतना बड़ा विराट संसार जब सत्य का कहीं आविर्भाव होता है तो दौड़ के नहीं पहुंच जाता हजार कारण वो खोज लेते हैं न जाने के जाने का कारण वो नहीं खोजते क्योंकि भीतर एक भय है कि इस तरह के आदमी के पास जाने का मतलब यह है कि अब तक तुम जो थे तुमने जो भी किया वो सब गलत ये जरा जरूरत से ज्यादा घबराने वाला है तो फिर पूरा जीवन अब तक का बेकार गया तो तुम मूढ़ थे ना समझ थे ज्ञानी के पास जाने का भय ये है वही भय जो ऊंट को हिमालय के पास जाने से लगता है इसलिए ऊंट रेगिस्तान में रहते हिमालय की तरफ नहीं जाती रेगिस्तान में वही हिमालय जब तुम ज्ञानी के पास जाते हो तो अचानक तुम्हारा अज्ञान साफ होता है घबराहट होती ज्ञानी की प्रकाश रेखा के समक्ष तुम्हारी अंधेरी रेखा बिल्कुल प्रकट हो जाती तो आदमी मित्रता अपने से ज्यादा अज्ञानियों की करता है कोई साहसी, कोई सुरवीर ही ज्ञानियों के पास जाता है इससे बड़ा कोई साहस नहीं है कि कोई इस बात को समझने को राजी हो कि अब तक जो मैं था वो गलत था इससे बड़ा कोई साहस नहीं कि अब तक जिस रास्ते पे मैं चला वो भ्रांत था और मैं फिर से आबाशा से शुरू करने को राजी हो मन समझाएगा कि इतने दिन चल रही है थोड़े दिन और बचे आप क्यों परेशानी में पड़ते हो थोड़े दिन और गुजार लो इसी रास्ते पर पहुंचे नहीं पहुंचे लेकिन पहुंचने की आशा तो बनी मेरे एक शिक्षक थे आस्तिक थे भजन कीर्तन पूजा पाठ करते मैं जब भी गांव जाता है मुझे स्कूल में पढ़ाया था तो उनको मैं मिलने जाता कुछ बात होती है। एक बार मैं गांव गया तो उनका लड़का आया गया और मुझे कह गया कि आप घर मत आना पिताजी ने खबर भेजी यद्यपि वे दुखी है लेकिन असमर्थ हैं आप घर मत आना मैंने कहा एक बार तो आऊंगा कम से कम ये पूछने की मामला क्या है? फिर कभी नहीं आऊंगा मैं गया तो वो रोने लगे और उन्होंने कहा कि वर्ष तुम्हारी राह देखता हूं कब आओगे पर मैं बूढ़ा आदमी हूं और तुम सब गड़बड़ कर देते हो मेरी पूजा ठीक चलती है प्रार्थना ठीक कर लेता हूं मंदिर जाता हूं उपवास करता हूं और अब बूढ़ा आदमी हूं और तुम जब आते हो तो तुम सब गड़बड़ कर देते हो कि इस पूजा से कुछ भी ना होगा यह प्रार्थना व्यर्थ उपवास क्यों अपने को भूखा मार रहे हो और तुमसे मैं भयभीत हो गया और अब मेरी मौत करीब है कृपा करके अब तुम मुझे मत डगमगाओ मैं जैसा हूं क्योंकि अब इस क्षण में नए रास्ते पर जाना मुश्किल है अब तुम मुझे आश्वस्त मर जाने दो नहीं तो मरते वक्त भी तुम्हारी आवाज मुझे सुनाई पड़ती रहेगी कि गलत जिंदगी मैंने ऐसी गंवा थी तुम मुझे कम से कम भरोसा दो तुम मुझे कहो कि सब ठीक है मैंने उन्हें कहा क्रांति के लिए समय की जरूरत ही नहीं है एक क्षण में क्रांति हो सकती है क्योंकि यह क्रांति समय के बाहर की घटना है तो तुम ये मत सोचो कि जिंदगी भर गंवा दी तो अब एक क्षण में अब थोड़े से दिनों में थोड़ा सा समय जो हाथ में बचा है हाथी तो निकल गया पूछ ही बची अब कैसे बदलाव होगी तुम ये बात ही छोड़ो सौ साल अंधेरा रहा हो ग दिया जलाओ एक क्षण में अंधेरा विलीन हो जाता है इससे भयभीत मत रहो कि अब सौ साल दिया जलाना पड़ेगा तब सौ साल का पुराना अंधेरा दूर जाएगा यह गणित यहां लागू नहीं और अंधेरा यह भी नहीं कह सकता कि मैं सौ साल पुराना हूं इसलिए इतनी जल्दी नहीं जाऊंगा एक क्षण में घटना घट सकती लेकिन मन गणित करता है और मन कहता है आखिर में आश्वस्त मर जाने दो आश्वस्त तुम मर ही नहीं सकते क्योंकि तुम्हें खुद ही भरोसा नहीं और मैं तुम्हें नहीं डिगा रहा हूं। तुम खुद ही जानते हो कि तुम जो कर रहे हो वो थो है अन्यथा मैं कैसे डिगाऊंगा गलत करने वाला बिल्कुल भली भांति जानता है कितना ही समझाए कितना ही अपने को उलझाए कितना ही शब्दों का जाल रचे सांत्वना का घर बनाए गलत करने वाला गहन तल पे जानता है कि गलत हो रहा है मुल्ला नसुद्दीन मर रहा था जिंदगी भर अल्लाह का नाम लिया प्रार्थना पूजा मस्जिद कुरान का पाठ किया नियमित और मरते वक्त आखिरी क्षण में उसने जोर से कहा कि हे सैतान हे अल्लाह कृपा कर पांच खड़े मौलवी ने पूछा कि नसुद्दीन मरते वक्त ये क्या कह रहे हो? उसने कहा कि अब सच्ची बात ही कह दू मुझे पक्का नहीं कि अल्लाह मालिक है दुनिया का कि सैतान और कभी पक्का नहीं रहा और मरते वक्त दोनों को राजी कर लेना उचित है जो भी हो ये मौका कोई जिद करने का नहीं जीवन भर का संदेह मर्त क्षण में उठाएगा ऊपर आ जाएगा मर्त क्षण में तुम धोखा न दे पाओगे जीवन में भला धोखा दिया हो मर्त क्षण में सत्य जाहिर हो जाएगा मर्त क्षण में तुम जानोगे सोना मिट्टी था मर्त क्षण में तुम जानोगे कि कोई स्त्री सुख देने वाली नहीं थी कोई पुरुष सुख देने वाला नहीं था मरते क्षण में तुम जानोगे कि जिंदगी गंवाई लेकिन तब करने को कुछ भी ना बचेगा सूरवीर वही है जो मरने के पहले मरने की हिम्मत रखता है और क्या मतलब होता है सूरवीर का कायर किसको कहते हो तुम कायर उसको कहते हो कि जहां भी मरने की बात उठी के वो भागा उसने पूछ दबाई सूरवीर वही है जो जीवन के लिए जीवन को दांव पर लगा सकता है सूरवीर का अर्थ जो जीवन के लिए जीवन को गमा सकता है जो मरने के लिए भी तैयार है जिसकी तैयारी में आखिरी तैयारी सम्मिलित है मरने की तैयारी और हम पढ़ेंगे आगे कबीर कहते हैं कि जो जीते जी मरने की कला जानता है वही केवल परमात्मा को उपलब्ध होता है मरते तो सभी हैं मरते वक्त सन्यासी वही है जो मरने के पहले मर जाता है और जो कह देता है इस जीवन में कोई सार नहीं इस जीवन के लिए मैं मरा हुआ हुआ मैं एक नया जीवन की शुरुआत करता हूं और एक नए प्रकाश पथ की यात्रा बाहर खोज कर देख लिया नहीं कुछ पाया अपने ही मन की भ्रांतियां थी अपने ही मन का फैलाव था अब पसारा वापिस उठा लेता हूं जाल उठा लेता हूं अब भीतर की यात्रा पर चलता हूं अंतर यात्रा निर्णय है साहस का बाहर की तरफ तो सभी जाते हैं भीतर की तरफ कोई सूरवीर बाहर की तरफ तो पशु भी जाते हैं पक्षी भी जाते हैं पौधे भी जाते हैं तुम्हारा कुछ गुण गौरव नहीं कि तुम बाहर की तरफ जाते हो भीतर की तरफ न पशु जाते हैं न पक्षी जाते हैं न पौधे जाते हैं केवल मनुष्य जा सकता है सभी मनुष्य नहीं जाते कोई सूरवीर जा सकता है अंतर यात्रा सबसे कठिन यात्रा है चांद पर पहुंचना आसान क्योंकि वो भी बाहर की यात्रा है गौरी शंकर पे चढ़ जाना आसान क्योंकि वो भी बाहर की यात्रा है अपने भीतर आ जाना सबसे कठिन यात्रा है क्योंकि उस भीतर आने में तुम्हें तो अपने जन्मों जन्मों के आत्तों के जाल तोड़ने पड़ेंगे जन्मों जन्मों के स्वाद व्यर्थ ऐसे जानने की क्षमता जुटानी पड़ेगी और अब तक तुमने जो भी किया वो सपना था इसे झेल लेने की हिम्मत बड़ी से बड़ी हिम्मत है। मैं अब तक गलत था जन्मों जन्मों तक गलत रहा ऐसी जिसकी प्रती सघन हो जाती उसके जीवन में सही की शुरुआत हो गई सत्य की तरफ पहला कदम उठा जिसने जान लिया कि मैं अज्ञानी हूं उसने ज्ञान के मंदिर की तरफ पहला कदम उठा लिया एक कनक और कामनी जग में दोई फंदा लाभ लोभ और काम जग में दोई फंदा इन पे जो ना बंधा वही ताका मैं बंधा और कबीर कहते हैं मैं उसके पैर दाबू जो इन दो में ना बंधे मैं उसका बंधा देह धरे इन माही बास कुं कैसे छूटे लेकिन सवाल यह है कि देह में रहते हुए देह में बसते हुए इनसे कैसे संबंध छूटे लोभ काम ये बड़ा गहन क्योंकि देह में हम हैं ही इसीलिए कि अतीत में हमने कामना की जन्मो जन्मों तक हमने काम वासना जुटोई उसके कारण ही हम देह में है इसलिए तो ज्ञानी को फिर देह नहीं उसका पुनरा गमन समाप्त उसका आना जाना बंद हम देह में आए इसलिए हैं कि हमने न मालूम कितनी वासना इकट्ठी की है और हम देह को चाहे मरते वक्त भी आदमी चाहता है और दो क्षण रुक जाऊं मरते वक्त भी नए जन्म की आकांक्षा रहती फिर जन्म पालू वही आकांक्षा नए जन्म में ले आती नई देह में ले आती काम के कारण हम देह में देह का कण कण काम वासना से बना तीन वासनाएं तुम में मिल रही तुम एक संगम हो महावासनाओं के, एक तुम्हारी वासना जो कि मूल आधार है जिससे तुम पिछले जन्म से इस जन्म में आए फिर तुम्हारे पिता की वासना तुम्हारी मां की वासना जिन दोनों ने मिलकर तुम्हें देह दी इन तीन वासनाओं से तुम बने हो तुम्हारी देह इन तीन वासनाओं का संगम दो तो दिखाई पड़ती हैं, जैसे गंगा और यमुना तीसरी सरस्वती दिखाई नहीं पड़ती दो तो दिखाई पड़ते हैं तुम्हारे पिता और तुम्हारी माता और तीसरी तुम्हारी वासना सरस्वती की तरह दिखाई नहीं पड़ती वही असली है ये दो तो सहयोगी हैं, क्योंकि तुमने न चाहा होता तो तुम्हारे पिता और माँ की वासना तुम्हें इस जगत में न ला सकती थी तुमने चाहिए उनकी वासना सहयोगी बन गई तुम गर्भस्थ हुए तुम्हारे शरीर का रोआ रोआ कण वासना से बना है और लोभ इसे थोड़ा समझ लेना चाहिए कि और सब लोभ शरीर के प्रति हमारी जो लोभ की दृष्टि है उसी के फैलाव है तुम अपने घर के प्रति लोभी हो क्यों जो व्यक्ति अपने शरीर के प्रति लोभ छोड़ देता है उसका घर के प्रति लोभ अपने आप छूट जाता है क्योंकि शरीर ही मूल घर है फिर बाहर का घर तो इसी घर के लिए सुविधा है जो व्यक्ति शरीर के प्रति लोभ छोड़ देता है उसका सोने के प्रति लोभ छूट जाता है क्योंकि सोना तो फिर इसी घर की सजावट और जो इस शरीर के प्रति लोभ छोड़ देता है धन संपत्ति से उसका लोभ अपने आप छूट जाता है क्योंकि उन सब का उपयोग इस शरीर के लिए ही है तो शरीर तुम्हारे काम और तुम्हारे लोभ का आधार है इसलिए जगत में एक बहुत बड़ा चमत्कार है अनेक बार बुद्ध से पूछा गया है कि जब आपकी वासना हो गई जब आपको ज्ञान का आविर्भाव हो गया जब आप बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए तो फिर आप शरीर में कैसे जी रहे हो यह प्रश्न संगत है क्योंकि अब कोई कारण नहीं रहा ना शरीर के प्रति वासना है कामना है ना लोभ है अब आप शरीर में कैसे हो कठिन है समझना लेकिन बुद्ध कहते हैं अतीत के बल के कारण मोमेंटम जिससे एक आदमी साइकिल चलाता है पैडल चलाता है तो ही साइकिल चलती है, फिर पैडल रोक लेता है तो भी कुछ दूर तक साइकिल चलती जाती मोमेंटम वो जो गति इतनी देर तक चलाने से पहियों को मिल गई है अब पैडल की जरूरत नहीं कुछ यात्रा बिना पैडल के भी हो जाती है। शरीर लोभ और काम ये दो उसके पैडल इन दोनों से ही शरीर टिका है इसलिए बुद्ध पुरुष भी जी जाते हैं थोड़े दिन लेकिन उनका जीना बड़ा कठिन हो जाता है लोग आमतौर से सो सोचते हैं कि बुद्ध पुरुष बहुत स्वस्थ होते होंगे गलत है बुद्ध पुरुष बड़ी मुश्किल में जी पाते जैसा तुम्हें पता होगा अगर तुम साइकिल चलाते हो चलती है लेकिन कब गिरी कब गिरी बिना पेडल के भी थोड़ी चलती है लेकिन कभी भी गिरना बना रहता है बुद्ध पुरुष का संबंध शरीर से तो टूट जाता है अब वो शरीर में ऐसे है जैसे नहीं है ऐसे जैसे तुम वृक्ष की जड़े उखाड़ लो तो भी दो चार दिन हरा रह जाता है बस जड़ें तो टूट गई हैं जमीन से लेकिन वृक्ष दो चार दिन हरा रह जाता है इतनी संचित जल राशि उसके भीतर है जिससे हरा रह जाता है संचित बल है अतीत का जिससे हरा रह जाता है बुद्ध भी महावीर रमन रामकृष्ण रामकृष्ण कैंसर से मरे रमन भी कैंसर से मरे बड़ी हैरानी मालूम होती है कि रमन और रामकृष्ण जैसे व्यक्ति अगर कैंसर से मरते हो तो बड़ा अन्याय है अन्याय वगैरह कुछ भी नहीं सीधी बात साफ है कि अब शरीर में कोई भीतरी बल नहीं है किसी तरह चल रहा है इसलिए किसी भी तरह की बीमारी के लिए आधार हो सकता है क्योंकि भीतर का धक्का तो अब बंद हो गया है अब तो पुराने धक्के पर चल रहा है ऐसा समझो कि मूल धन तो चुक गया व्यास से जी रहा है देह धरे इन माही बास कहू कैसे छूटे और फिर देह है काम और लोभ से बना उसका सारा रूप है आकार है फिर कैसे इनसे संबंध छूटे सूत्र याद रख लेना शिव भयते ते उबरे जीवत लूटे जो मुर्दे की भांति हो गए वे उबर गए और जो जिए वे लूटे शिव भयते उबरे शव हो गए जो वे उबर गए जीवतते लूटे और जो जीते रहे वे लूट गए जीसस ने कहा है, बचाओगे खोदोगे खोने को राजी हो कोई तुमसे छीन नहीं सकता जियोगे मरोगे मरने को राजी हो अमृत तुम्हारा है कायर हजार बार मरता है कहते बहादुर एक बार कायर रोज मरता है मरने से डरा रहता है हर घड़ी मौत मालूम होती साहसी एक बार क्योंकि जैसे ही कोई मरने को राजी हो गया इस संसार के प्रति उसने कहा मैं ऐसे जीवंगा जैसे मुर्दा वैसे ही फिर कोई मौत नहीं है क्योंकि ऐसी प्रती में तत्क्षण भीतर के अमृत का अनुभव हो जाता है मरने की कला धर्म है इसलिए मैं कहता हूं कि मैं मृत्यु सिखाता हूं कुछ और सिखाने योग्य भी नहीं जीवन तो तुम सीखे ही हो जरूरत से ज्यादा सीख गए हो इतना सीख गए हो कि अब उसको अन करना मुश्किल हो रहा है मृत्यु सीखनी धर्म मृत्यु की कला है और तुम चाहो तो कह सकते हो अमृत की कला भी क्योंकि इधर मरे उधर अमृत हुए इधर तुमने संसार की तरफ से आंख बंद की कि अपनी तरफ आंख खुली और आंख एक ही तरफ खुल सकती है या तो बाहर देखो या भीतर दोनों तरफ एक साथ न देख सकोगे कैसे देखोगे दृष्टि या तो बाहर जा रही तो तुम बाहर यात्रा कर रहे हो तब अपनी तरफ पीठ इसलिए अमृत का पता नहीं चलता कि तुम कौन जब जीवन ऊर्जा भीतर की तरफ जा रही दृष्टि भीतर मुड़ती है अंतर्मुखी होती आंख बंद हो जाती सब द्वार बंद हो जाते, बाहर तुम अब नहीं जा रहे अब तुम उन्मुख हो अपनी तरफ अब तुम अपने सन्मुख हो तत् अमृत की वर्षा हो जाती है सहजो बाई ने कहा है उस घड़ी में बिन घन परत फुहार कोई बादल नहीं दिखाई पड़ता और अमृत की वर्षा होती है बिन घन परत फुहार रो रो नहा जाता है परमात्मा में स्नान हो जाता है एक ही तीर्थ वो तुम हो लेकिन तुम अपनी तरफ पीठ किए चल रहे हो शिव भय ते उबरे जीवत लूटे क्या करो कैसे करो कि तुम जीते जी मुर्दा हो जाओ ऐसा हुआ रूस में एक बहुत बड़ा विचारक और लेखक हुआ दोस्तों वेस्की वो जब जवान था तो क्रांति के कारण पकड़ा गया और जार ने उसे मृत्यु का दंड दिया दस और साथी थे सबको मृत्यु का दंड मिला एक दिन सुबह छह बजे उनको गोली मार देने का तय था गड्ढे खोद दिए गए दसों को गड्ढों के ऊपर खड़ा कर दिया गया सैनिक संगीने लेकर खड़े हो गए चर्च की घड़ी में देख रहे हैं कि जैसे छह का घंटा बजे और कांटा छ बजाए गोली मारती जाए एक एक पल भारी हो गया होगा पांच मिनट बचे चार मिनट बचे दो मिनट बचे कि एक मिनट बचा कि अब सेकंड सेकंड का हिसाब होने लगा होगा सब की आंखें घड़ी पे टकी घड़ी का घंटा हुआ गोली चलती इसके पहले एक घोड़सवार आया भागा हुआ संदेश दिया कि मृत्यु की सजा आजीवन कारावास में बदलती गई है लेकिन जैसे ही छ की घड़ी का घंटा बजा एक आदमी तो गिर गया ये सोच के कि मरे मर गए खत्म हुआ मामला एक आदमी तो गिर गया खबर दे दी गई कि घबराए मत आजीवन कारवास में बदल दी गई है सजा लेकिन वो आदमी जिंदगी भर जिंदा रहा लेकिन और ही ढंग से जिंदा रहा वो लोगों से कहता मैं तो मर गए लोग उसे पागल समझते हैं, लोग उसका मजाक उड़ाते लेकिन उसकी आदमी की जिंदगी में क्रांति हो गई न लोभ रहा न मोरा, रहा न कोई लगाव रहा न कोई आसक्ति रही रहता चलता उठता बैठता काम करता लेकिन जब भी कोई उससे पूछता तो वो कहता कि फला तारीख को सुबह छह बजे मैं मर गया अचानक वो आदमी संन्यास्त हो गया दोस्तों वस्की भी उनमें एक था उसने भी लिखा है कि उस घड़ी के बाद मैं दूसरा ही आदमी हो गया क्योंकि पक्का ही मान लिया था कि मौत होने ही वाली है छ बजते बजते साफ हो गया था कि बस खत्म हो गए फिर बच गए लेकिन उस घड़ी जो खत्म होने का भाव हो गया वो क्रांति ले आया संस्थ ऐसी ही भावदशा है कि तुम्हारा बोध एक ऐसी जगह आ जाए जहां तुम इस बात को ठीक से समझ लो कि इस जिंदगी में कुछ भी पाने जैसा नहीं इस जिंदगी में सिवाय मौत के और कुछ मिलता ही नहीं बोध इतना सघन हो जाए कि तुम अपने हाथ से ही कह दो कि हम मर गए उसी दिन से तुम जल में कमलवत हो जाओगे चलोगे काम करोगे उठोगे बैठोगे लेकिन जीवन का जो स्वाद है जो रस है वो खो जाएगा बाहर की तरफ जो दौड़ है वो मिट जाएगी रहे तो ठीक न रहे तो ठीक सब बराबर हो जाए कभी इसका छोटा सा प्रयोग करो एक सात दिन के लिए सही कि सात दिन के लिए ऐसे जियोगे जैसे मर गए कोई गाली देगा तो क्रोध का कोई उपाय नहीं क्योंकि तुम मर गए कोई जेब से पैसे निकाल ले क्या करोगे ऐसा हुआ कि मुल्ला नसरुद्दीन अपनी पत्नी से पूछता था कि इस बात का पक्का कैसे होता होगा जब आदमी मर जाता है उसको खुद के में मर गया वो कभी कभी बड़े दार्शनिक सवाल उठा लेता पत्नी ने कहा सिर ना खाओ और बेकार की बातें मत उठाओ जब मरोगे तब पता चल जाएगा हाथ पैर ठंडे हो जाएंगे अब और क्या कहे एक दिन गया था जंगल में लकड़ी काटने सर्दी के दिन थे और ठंडी हवा चल रही थी हाथ पैर ठंडे होने लगे उसने कहा मारे गए कोढ़ारी नीचे पटक के जैसा कि मुर्दा आदमी को करना चाहिए वो जल्दी से लेट गया अपने गधे को जिस पे लकड़ी ले जानी थी वो उसने वृक्ष से बांध रखा था वो लेट गया आंखें बंद कर ली उसने कहा आप कुछ करने को नहीं बचा मामले ही खत्म हम घर खबर भी नहीं भेज सकते कोई है भी नहीं और हाथ पे ठंडे हो रहे जाहिर पत्नी ने ठीक कहा था वो बिल्कुल मर गया तभी दो भेड़िये आ गए और उन्होंने हमला किया गधे पर मुला नरसुद्दीन का अब क्या कर सकता हूं कहा सा जिंदा होता <laughs> तो ये भेड़िये मेरे गधे के साथ ऐसा व्यवहार न कर पाते मगर अब बात खत्म हो अगर तुम सात दिन के लिए भी सोच लो कि मर गए तुम्हें जीवन का एक नया दर्शन होगा कोई गाली देगा तुम सुनोगे करोगे क्या जब मर जाओगे और कब्र में पड़े रहोगे और कोई आदमी आके गाली देगा तो क्या करोगे चुआंग तजू एक मरघट से निकलता था एक खोपड़ी में लात लग गई किसी की खोपड़ी पड़ी थी उसने बड़ी क्षमा मांगी उसके शिष्यों ने कहा क्या नासमझी कर रहे हो बुढ़ापे में सटे गए इस खोपड़ी से क्या माफी मांगनी चुवांग तजू ने कहा ये कोई छोटे लोगों का मरघट नहीं सिर्फ राजा महाराजा यहां दफनाए जाते हैं पता नहीं कौन हो वो पीछे झंझट दे अरे उनका ये मर चुका है इसकी राजा होगी महाराजा की भिकारी सब बराबर मौत बिल्कुल समाजवादी तुम इसकी फिक्र छोड़ो तुम्हारा दिमाग खराब हो गए इतने बड़े ज्ञानी पुरुष लेकिन चौंग तसु खोपड़ी को सांथ ले आया जिंदगी भर उसने उसको अलग न किया उसको हमेशा बगल में रखे रहता लोग कहते कि जरा अच्छा नहीं मालूम पड़ता बद्दा लगता है। ये आप क्या करते हो चौंते जो कहता है इससे मुझे याद बनी रहती कि आज नहीं कल मेरी खोपड़ी मरघट में पड़ी होगी तुम जैसे लोग निकलेंगे तो माफी भी नहीं मांगेंगे पैर मार देंगे और मैं कुछ भी ना कर सकूंगा तो क्या फर्क है आज भी कोई सिर में मार जाता है तो मैं इस खोपड़ी की तरफ देख लेता हूं खोपड़ी तो यही है अभी चमड़ी से ढकी है कल चमड़ी से ढकी नहीं होगी और क्या फर्क होगा और जब जिंदगी तो सत्तर साल की अस्सी साल की बहुत बहुत और खोपड़ी पड़ी रहेगी न मालूम कितनी सदियों तक मर घट कितने लोग निकलेंगे कितने लोग ठोकर मारेंगे कोई क्षमा भी ना मांगेगा जब अनंत काल तक यह व्यवहार होना ही है तो सत्तर साल के लिए क्यों व्यर्थ का विवाद उठाना सात दिन के लिए भी अगर तुम तय कर लो तुम दोबारा वही आदमी ना हो सकोगे खेल खेल में भी अगर तुम ये तय कर लो सात दिन के लिए मैं मर गया हूं तो भी तुम पाओगे एक, एक नई समझ का जन्म हुआ लेकिन जो लोग जीवन के अनुभव से जान के मृतवत हो जाते उनका तो कहना क्या तब वे जीते हैं जहां तुम जी रहे हो तुम जैसे ही जीते सब काम करते हैं जो जरूरी है वो होता है लेकिन उनके जीवन में फिर उन्माद नहीं रह जाता लोभ काम क्रोध उनके जीवन से तिरोहित हो जाते क्योंकि लोभ काम क्रोध तो जीवन की आकांक्षा के हिस्से जीवेषणा लस्ट फॉर लाइफ वो जो जीने की आकांक्षा है वही तो लोभ काम क्रोध बन गई है और जब तुम अपने तरफ से ही मर रहे अपनी मौज से ही मर रहे तो कैसा लोग कैसा काम कुछ करना नहीं पड़ता वे अपने आप ही खो जाते इसलिए इसको मैं कहता हूं कुंजी सी भयते उबरे जीवते लूटे एक एक सु मिल रहा तीन ही सचु पाया और जो बाहर के जगत के लिए मर गया वो भीतर के जगत के लिए जाग गया जो बाहर के जगत में सो गया वो भीतर के जगत में प्रतिष्ठित हो गया और वहां जो मिलन हो रहा है वो मिलन है एक का एक से बाहर जो मिलन है वो एक का अनेक से भीतर जो मिलन है वो एक का एक से एक, एक सु मिल रहा तीन ही सचुपाया और अनेक झूठ है जैसे अनेक लहरें सागर की झूठ है एक सागर सच लहरें बनेंगी मिटेंगी सागर रहेगा जो सदा रहे वही सच जो बने और मिटे वो सपना है अनेक असत्य एक ही सत्य है एक एक सु मिल रहा तीन ही सच उपाया जो एक से मिल गया उसने सत्य पा लिया प्रेम मगन लॉलिन मन सो बहिर न आया और वहां जो घटना घटती वो बड़ी अनूठी एक ज्योति दूसरी ज्योति में ऐसे लीन हो जाती जैसे वो सदा से एक थी तुम फर्क भी ना कर पाओगे गंगा और जमुना भी मिलती हैं तो तुम फर्क कर सकते हो कि ये रही गंगा ये रही जमुना रंग अलग अलग लेकिन जब दो ज्योतियां एक से मिलती हैं तो तुम कोई फर्क ना कर पाओगे अंतर ज्योति जब तुम भीतर जाते हो अचानक एक लपक और सिर्फ एक बचा वाहन प्रेमी है न प्रेसी है न भक्त है न भगवान है सिर्फ प्रेम ही बचा ऊर्जा बची ज्योति बची प्रेम मगन मन से बहिर न आया और जो ऐसा प्रेम मगन हो गया वो फिर दोबारा नहीं आता उसके आने की कोई जरूरत ना रही उसका पाठ पूरा हो गया कहे कबीर निःचल भया निर्भय पद पाया और जो ऐसे अंतस में प्रवेश कर गया उसकी ज्योति ठिर हो गई अब उसमें कोई कंपन नहीं निश्चल कोई हवा के झोंके अब उसे कपाते नहीं क्योंकि भीतर कोई हवा के झोंके पहुंचते ही नहीं जब तक तुम बाहर हो तब तक तुम कपते ही रहोगे वहां हजार तूफान चल रहे हैं लेकिन जब तुम भीतर अपने घर में लौट आए वहां कोई तूफान कभी नहीं पहुंचता वहां निश्चल कहे कबीर निश्चल भया निर्भय पद पाया और जब चेतना निश्चल होती तभी निर्भय होती उसके पहले निर्भय हो नहीं सकती भय से कपटी रहती संसार दिन का गया सतगुरु समझाया कबीर कहते हैं जिस दिन सतगुरु ने ये बात समझा दी ये कुंजी थमा दी उसी दिन सब शंका मिट गई उसी दिन सब मन के संदेह खो गए लेकिन समझ बड़ी कठिन बुद्धि से समझ का नाम समझ नहीं तुम समझ रहे हो मैं जो समझा रहा हूं इसमें कोई अड़चन नहीं बात सीधी साफ है तुम्हारी बुद्धि कहती ठीक है, है मगर इससे तुम्हारा संशय न मिटेगा अभी कहेगी ठीक घड़ी भर बाद हजार सन से खड़े कर देगी क्योंकि बुद्धि की समझ असली समझ नहीं है जब तुम अपना अपने तन प्राण से जब तुम हृदय से जब तुम अपनी समग्रता से समझोगे तभी सतगुरु के समझाने से नहीं तुम्हारी समग्रता की समझ से सतगुरु तो समझाते रहे और तुम मालूम कितने सतगुरुओं को पार कराए और समझे नहीं तुम्हारी समग्रता से प्राणपण से पूरे तुम्हारे पूरे तुम्हारे अस्तित्व से जब तुम समझोगे संसाता दिन का गया सतगुरु समझाया समझाने को कुछ है भी नहीं छोटी सी बात कस्तूरी कुंडल है आज इतना ही